देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महत्व कथन नारद जी ने कहा अनज यह रुद्राक्ष इस प्रकार की महिमा वाला है यह तो आपने बतला दिया अब यह जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इसका क्या कारण है सो बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं मुन्े प्राचीन समय की बात है यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ सुनो भगवान शंकर ने कहा सदानंद मैं तत्व पूर्वक संक्षेप रूप से समाधान करता हूँ त्रिपुर नाम का एक दैत्य था कोई उसे जीत नहीं सकते थे उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की ऐसी स्थिति में मैं त्रिपुरा सुर के विषय में विचार करने लगा मेरे एक भव्य अस्त्र का नाम अघोर है वह विशाल एवं परम सुंदर है। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति मानते हैं। उस भयंकर अस्त्र से ज्वाला निकलती रहती है समस्त उपद्रवों को शांत करने की उसमें शक्ति है मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अघोर संजिक अस्त्र का चिंतन किया बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रही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 तथा कृष्ण वर्ण वाले दस प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि रुद्राक्ष कृष्ण वर्ण वाला शुद्र कहा जाता है अर्थात तत्वर्ण वाले पुरुषों को वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए एक मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं शंकर का विग्रह समझा जाता है दो मुख वाले को शंकर और पार्वती का रूप मानते हैं जिसमें तीन मुख हो वह स्वयं अग्नि स्वरूप है चार मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा माना जाता है जिसमें पांच मुख हो उसे स्वयं कालाग्नि नामक रुद्र मानते हैं छह मुखवाला रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का विग्रह है पुरुष को उसे अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए सात मुख वाले रुद्राक्ष का नाम महाभाग अनंग है आठ sa, radhika, meter, थी थी मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात भगवान गणेश की प्रतिमा माना जाता है आठ मुख वाले रुद्राक्ष के धारण करने से सभी गुण उसके लिए सुलभ हो जाते हैं नौ मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है उसे बाईं भुजा में धारण करना चाहिए जिसमें दस मुख हो वह रुद्राक्ष साक्षात भगवान जनार्दन का विग्रह है ग्यारह मुख वाले रुद्राक्ष को ग्यारह रुद्रों की प्रतिमा कहा गया है जितने बारह मुख वाले रुद्राक्ष को अपने कर्ण में धारण कर लिया है उसके द्वारा बारह सूर्यों के नित्य उपासना हो चुकी वश यदि तेरह मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे संपूर्ण कामनाओं और सिद्धियों का देने वाला स्वामी कार्तिकेय के समान समझना चाहिए प्रिय पुत्र यदि सौभाग्यवश चौदह मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए वह स्वयं मेरा विग्रह है इन रुद्राक्षों के धारण से विभिन्न प्रकार के सभी छोटे-बड़े पापों का नाश होता होता है है। है, और महान फल की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है साधारण 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 एवं 27 दिनों की मा... दानों की माला बनाकर उसे धारण करे अथवा जब करे तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है यदि पुरुष 108 द्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है